देवी भागवत तीसरा स्कंध कन्या ने कहा महाराज आपने सत्य कहा है किंतु मेरी प्रतिज्ञा तो आप जानते ही हैं मैं सुदर्शन को छोड़कर कभी किसी दूसरे नरेश को वरण नहीं कर सकती राजेंद्र आप यदि राजाओं से डरते हैं और आपके मन में अत्यंत घबराहट उत्पन्न हो गई है तो मुझे सुदर्शन को सौंप नगर से निकल जाने की आज्ञा दे दीजिए वे मुझे रथ पर बैठाकर चुपचाप आपके नगर से निकल जाएंगे इसके बाद जैसा प्रारब्ध होगा वह सामने आ जाएगा महाराज दैव के विधान को कोई टाल नहीं सकता इस विषय में आपको चिंता नहीं करनी चाहिए जो भावी है वह तो सब तरह से होकर रहेगी इसमें कोई संशय नहीं है राजा बोले बुद्धिमान व्यक्ति को कभी ऐसा दुस्साहस नहीं करना चाहिए वेद में पारगामी विद्वान कहते हैं कि बहुतों से विरोध करना अनुचित है फिर तुम पुत्री को कैसे उस राजकुमार के साथ संबंध करके मैं निकाल दूँ इसके पश्चात ही राजा लोग शत्रु बनकर मेरा कौन सा अनिष्ट नहीं करेंगे पुत्री तुम यदि सम्मति प्रकट करो तो मैं वैसा स्वयंबर निश्चय कर दूँ जैसा राजा जनक सीता के लिए कर चुके हैं उन्होंने भगवान शंकर का धनुष तोड़ने की बाजी लगाई थी वैसे ही इस समय मैं भी कोई एक महान कठिन कार्य सामने रख दूँ जिससे राजाओं में विवाद उत्पन्न न हो सके ऐसा करने पर ही कल्याण दिखता है जिसमें उस प्रतिज्ञा का पालन करने की योग्यता होगी वही तुम्हारा पति होगा सुदर्शन हो अथवा दूसरा ही कोई अत्यंत बलवान वीर हो प्रतिज्ञा पालन करने के पश्चात वह अवश्य ही भली भांति तुम्हें प्राप्त कर सकता है जो कहने पर राजाओं में विवाद का कारण नहीं रह सकेगा तन्दंतर आनंदपूर्वक मैं तुम्हारा विवाह संस्कार कर दूँगा राजकुमारी ने कहा पिताजी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है क्योंकि संदेह करना तो मूर्खता का लक्षण है मैंने अपने चित्त में कभी से सुदर्शन को पति बना लिया है महाराज पुण्य अथवा पाप कोई भी काम हो उसमें प्रवृत्त कराने का श्रेय एकमात्र मन को है पिताजी जब मैं मन से एक बार एक को वरण कर चुकी तब फिर उसे त्याग कर दूसरे को कैसे वरूँ महाराज स्वयंवर होने पर तो मुझे सभी के वश में होकर रहना पड़ेगा संभव है कोई एक राजा उस प्रतिज्ञा का पालन कर दे अथवा दो नरेश पालन करने में समर्थ हो जाए या बहुतेरे पालन करने वाले मिल जाए पिताजी फिर तो विवाद उपस्थित हो ही जाएगा तब क्या कर्तव्य होगा राजेंद्र मैं संदिग्ध कार्य में नहीं पढ़ना चाहती अतः आप निश्चिततापूर्वक वैवाहिक विधि का पालन करते हुए मुझे सुदर्शन को सौंप दीजिए जिनके नाम का कीर्तन करने से अनेकों दुख टल जाते हैं वे ही भगवती चंडिका कल्याण करेंगी। उन्हीं परम शक्ति भगवती को स्मरण करके सावधानी के साथ ऐसा कार्य कीजिए अभी आप उपस्थित राजाओं के पास जाइए और उनसे हाथ जोड़कर कहिए आप सभी नरेश कल यहाँ स्वयंबर में पधारे जो कहकर आप संपूर्ण राजाओं को हटा दीजिए राजन फिर आज रात में वैदिक विधि से सुदर्शन के साथ मेरा पाणी ग्रहण संस्कार कर दीजिए और समुचित दहेज देकर विदा भी कर दीजिए इसके बाद ध्रुव संधि कुमार सुदर्शन मुझे लेकर अवश्य चले जाएंगे। संभव है वे राजा लोग कुपित होकर युद्ध करने को तैयार हो जाए ऐसा होगा तो उस स्थिति में भगवती चंडिका हमारी सहायता अवश्य करेंगी और भगवती की सहायता पाकर सुदर्शन भी उन राजाओं का सामना कर लेंगे संयोग व संग्राम में यदि राजकुमार सुदर्शन काम आ गए तो मैं उनके साथ तुरंत सती हो जाऊँगी पिताजी आपका कल्याण हो आप मुझे सुदर्शन को सौंप कर सेना सहित से सुख से घर पर रहें मैं अकेले ही सुदर्शन के साथ चली जाऊंगी दास जी कहते हैं राजन शशिकला का यह कथन सुनकर काशी नरेश ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया पुत्री की कही बात उनके मन में जज गई वैसा ही करने के लिए उन्होंने शशिकला को विश्वास भी दिला दिया